कभी तो जोड़े <coughs> जिसमें अलग पुरुष का वजन करते ज्ञान विचार कर खोले साधु भाई इन विद ब्रम जगाया शील संतोष जल नाया साधु भाई इन विधि से ब्रह्म को जगाया शील संतोष तो कहते अला पिंगला सहज सुखमणा घर गंगा नाया त्रिकुटी महल में जोत जलत है नाद महल में, शुरुपी दो अपन देख रहे हैं, यहां इसकी जोत है अखंड यहां है ज्ञानेन्द्री की नारी है त्रिकुटी महल में जोत जलत है जहागर नाथ घुराया साधु इन्द्र इसको निर्गुण कही जाए और सुरगुण किसको कहते हैं कि कि जन्म तेरो बातों में बीत गयो तेने कबू न राम कहो पांच वर्ष की हो पांच वर्ष की पाँच वर्ष की आई अवस्था अब तो बीस भो मगर पचीसी माया कारण देश विदेश गे अरे साधो न राम तीस वर्ष की आई अवस्था लोभ बढ़ो नित नयो। माया जोड़ी लाख किरोड़ी कबूहन त्रिपति भो अरे तुन कबून राम तोन कबूर कृष्ण किया वृद्ध भया ज आल से उपजी कफ नित कंठ रो भाव भगती कबून की जलम लियो रेने कबोन ओ संसार मतलब कोलो भी झूठो ठाठ रचो कहत कबीर सुनो भाई साधो अरे तू क्यों भूल गयो अरे मनवा ग राम तो ने कबू ने कृष्ण कह ये है चेतावनी चेतावत है सोए को जगावत है ये इंसान की शैली है गुरु करना पड़ता है गुरु शब्द सीखना पड़ता है एक दूसरे एक दूसरे से निमन करके बोलना पड़ता है राम राम करना पड़ता है मनुष्य को हाथ जोड़ करके निमन करके चलना पड़ता है और हाथ जोड़ के आना पड़ता है वो है गुरु महिमा गुरुमय सुरगुण बताया देखता हाल शायर नीर आंखों देखा हाल लोटा भर के दिया पानी पी लिया ये है सुरगुण और पानी पिएगा धीरज करो वो निर्गुण है पिएगा कौन कौन लाएगा पानी दिखाई भी नहीं है एक निर्गुण उल्टा भान पिछम जाउगा कल मैंने गाया था उल्टा भाण सूर्य नारायण भान सूरज इसको भान कहते हैं अच्छा। भान। हाँ पिछम जाउगा पिछम को आता है उल्टा भाण पिछम जाउगा ओ दिशे गुरु दे देड़ी। गुरु देड़ी वो दिखाई में आ रही है वो गुरु की देड़ी है दे पानी की भरी हुई देरी होती है ना इसी तरह इसको बोलते हैं ओ दिशे गुरु देड़ी, इस देड़ी में अलक विराजे देखे अव लागी मेरी ओम नाम से अहू अव लागी में लव लागी मेरी आप मेरे पर नजर दे रहे हो आपकी नजर मेरे के अंदर है तो मैं आपको सुना रहा हूं आप मेरे को सुन रहे हो अं लव लागी में लव लागी ध्यान अच्छी पक्की लगाए ओ लव लागी मेरी देखो दरियाव तेरी लेरी देखो समुंदर तेरी लेरी इस देरी में बाजा बाजे बाजे आठू ताल पखावत बाजे वंसी बाजे गेरी देखो समुंदर तेरी लेरी इस देरी में तरवर उगा पाप नहीं को पैरी धूप नहीं को छाया नहीं फण लागा चाहू फेरी देखो समुन्द्र तोरी लेरी ये है निर्गुण कल मजाक में गाया था ऐसा सुना नहीं बोला था ना कि दादाजी ने फरमाया पिंट पिंट पिंट कि ऐसे गाने <laughs> गा लेंगे उसके ससुराल लोग कहीं गए तपशा करने के लिए उसको ये भैरव को ये मालूम नहीं थी कि भैया जाएंगे तपसा करते हैं वो लोग इतना सुना था तपशा के लिए दूर बैठे हैं तो बिचारी अकेली बैठी है कोई नहीं तो गुनगुना रही है तो क्या दुख था उसको ऐसे भैरवी में दिक्कत आई थी तो उड़ करके उनकी पाखे नहीं थी पाँव नहीं थे घरवी की और ना आँखें आंखें थी बोलने का मुंह था कान था इतना ही था पाँव नहीं पाखें नहीं उड़ के कहाँ जाए तो बैठी बैठिए बैठी गुणगुना रही है तो उसके पिताजी ने गूंज की उसकी वजह से हवा आई तो हवा में उड़ करके आ जाती है फिर से आपने परिवार से भाई बंधुओं से मिल जाती है बहनों भाइयों से तो मिलने में इसमें आ जाएगा <laughs> कहता हूं वैसे होगा नहीं भगवान जाने <laughs> तो मैंने भी अपने ससुराल में थी। हाँ अकेली, पढ़ अकेली बैठी थी जो नाज सजन सजण दिखारी थे मुख्य माड़ा करी थे मारें थे कि दुनिया के अंदर कोई अमीर बैठे हैं कोई करनी पुरुष बैठे हैं कोई कैसे बैठे हैं मेरे को भेजा था यहाँ पे मेरे को मौज कराने के लिए दुनिया में इंसान बना करके इंसान की मौज कराने के लिए भेजा था और मेरे को इतना नाज दिखा करके नाज नाजुक नाजुक चीजें दिखा करके और मेरे मान करके मेरे को बिठा दिया कहीं पे मैं देख देख के प्रस्थान कर रही हूँ तो भैरवी कहा मैं पंखे नहीं और पाँव भी नहीं चल नहीं सकूँ रोड नहीं सकू इतना भला हुआ से बोल सकू देख सकू कि रात सजण जी डी असन जा डी रात सजण जी तो के मकान में है तो मैं सो रही हूं दिन को भी भगवान को याद कर रही हूं रात को भी कर रही हूं तो दिन को याद कर रही हूं तो कोई नफा नहीं रात के समय सपना आता है तो डी संजा रात सजन जी ऐसा ऐसा सजन है तो रात के समय सपने में आकर के कुछ मैं अपनी रमत दिखाते हैं तो के मोके सोरया के विसाण दो सोहरा सेज बिछाई ये सेज है इस पलंग पे सोहरों नाज सजन दिखारी मुख्य माना करी थे, मारी थे। तो मारी थो तो संसार में सूरज का तेज ज्यादा है और रात के समय में चंद्रमा का उजास कम है सुही सजन जा नौलख तारा आये सजन जा तारा सूर्या किए निसारी सूर्य चांद धर आसमान को कैसे विसार दूँ इसकी करनी है मुख्य मारा मारा करें थी मारें थो हेडो नाज सजन दिखा रही थे मुख्य माणा करी थे मारी थे भगवान को कहा है माण दुनिया में मेरे को मान करते थे लोग ऐसे हैं बहुत है कोमल दादा को हम लोग का पाँच सौ आदमी हैं हम कोमल दादा के कोमल जी के कलाकार हम पाँच सौ आदमी हैं पांच सौ है। मान कर रहे हैं कि हमारा कोमल है मा... हम, मान कर रहे तो इसी दुनिया में इंदिरा जी को अभी तक याद कर रहे हैं सब दुनिया में जो को अच्छा काम किया उनको तो याद करना ही है कबीर जी महाराज को कर रहे हैं भैरव राग है, है जिनको दुनिया जानती है कर जानता है वो सुगा सकता है मुख से भी कह सकता है कि भैरव राग है और उसकी पुत्री भैरवी है तो उनकी लहरें हैं तो उसमें जुड़ती है जिसके मन में मरम है घाव है उस भैरवी को जानेगा और वो चलते चलते अब लहर में फर्क आए ना तो पहले में तो उसका पाँव थे तो टूर नहीं सकती थी तो पाँव नहीं दिए जब लहरों से वो पाँव पाँ बन गए जब खनखनात करती आई थी जिबान से बोली नाश भी किया पाँव भी धरे जमीन पर इधर उधर घूमी है सब जवाब इसमें सर मिलाए हाँ वो सुनाया। अच्छा निर्गुण का और निर्गुण की लहर लहर लहर, हो गया हूँ बुढ़ा हो गया हूँ तो मेरे कम से कम सत्तावन साल का हूँ पचास से आगे चला तो मेरे हाथों में थोड़ा बहुत दिक्कत रहती है तो ऐसे करके धीरे धीरे गाना जैसा गाया जाए उतना ही बजाता हूँ आगे काम नहीं करता हूँ आदत तो अभी तक भी आगे काम करने की है मेरे से दुगनी चलती है सरंगीत बहुत दुगना चलता था हर एक है कम्पटिशन करता था हारमोनी वालों से कोई भी गाने वाला है कोई भी है लता मंगेश जी को काफ़ी साल से सुनते को इसके बचपन की जवानी की जो आवाज़ थी मैं छोटा था जब सुनता था तो वैसा ही हम संगीत इनकी वादा किया वो निभाना पड़ेगा ऐसे ऐसे गाने बजाते तो फिल्मी गानों का बहुत शौक था कि वो थे ना इसीलिए बजाने का आदत थी और सीखता रहा हर हर गुणों के गो गुनमानों के साथ हर गाना बजाना हर नहीं बजा सकता वो उसको बजाने की कोशिश करता था मेरा पिताजी कंट्रोल से बजाता था तो कायदा ये है कि जो गाया जाए उतना ही बजाना चाहिए तो अकेली सरंगी को बजानी है तो उसमें कुछ कायदा रख करके बजाना चाहिए अभी तक ही सुन सुन के थोड़ा बहुत ज्ञान भी आया है ऐसा नहीं है ज्ञान भी आया है बेज्ञान से आगे आगे बजाता था तो मेरे को ये ज्ञान नहीं था भाई कितनी मात्राओं ग्रंथकार होनी चाहिए और कितनी तक कि मेरी लहर चढ़नी चाहिए अभी भाव रखता हूँ पहले भाव नहीं रखता था ऐसा है कुछ ज्ञान पाया ही है और फिरने घूमने से ज्ञान ही आता है सब ऐसा नहीं माँ के पेट में कोई नहीं सीखता है ऐसे तो कोई नहीं रखना चाहिए किसी के मन में नहीं, नहीं होना चाहिए बड़ा होंगे मरेंगे जब भूलेंगे हाँ, ये बात है हाँ शास्त्री में ऐसे नहीं पाया हाँ। तो आप ये हैं ना तो उसमें बिल्कुल उठाते नहीं है। तो आप हाँ उठा हाँ उठा उठा हाँ वो उठा के हमारे तो पहले वैसे ही था अच्छा। क्योंकि इसमें ये है कि मन में लगाव होता है हाँ। तो मन में तो कोई अपना बुरा कर दिया तो उसको मन में तो काफी नाराजी है उसको ये कहना था कि साहब ऐसा नहीं करना चाहिए आपको हम हमारे पड़ोसी भाई हैं आप हमारे हो हमसे ऐसा नहीं करना चाहिए मीठा बोलना चाहिए तो मन में तो क्या भी होता है तो वो मन में होता है वो गज़ के अंदर खा जाते हैं बात को अब ये चलती है अब उठा के बजा दे आया नहीं तो उसमें दिक्कत आती है टच हो जाता है उसमें मालूम पड़ जाती है संगीत में हरकत हो जाती है जो चलती में क्या होना चाहिए उठाएंगे तो ऐसा करने पड़ेगा ऐसा तो ही है का नहीं है तो ऐसे तो मालूम पड़ेगी कि ऊपर से आया है ये लगाव रखा हुआ अब आने जाने में मालूम नहीं पड़े ये अपनी उस्तादगी आना और जाने में देखो कचो होता ना तो आने जाने गजगो खाने में तो अपने हाथ के टनकार से को लेने से उतना ही वजन रखो कि हाथ और गज दोनों बराबर आएगा तो मालूम नहीं पड़ेगी इधर गया इधर गया ये उस्ताद की घराने की मैं शास्त्रीय से नहीं सीखा क्यों नहीं सीखा मेरे मेरे परंपरागत है घर की है विद्या घर की है शायद शास्त्री वाले गज की हरकत मेरे से सीखेगा आ गया तो कभी कहेगा कि गज़ में क्या तजर्बा होना चाहिए गज ये? ये गज है इसमें गज में कई बातें जो मात्रा होती है जो अपने खड़ी पाई देते हैं आधी देते हैं गुलाई देते हैं ता कहते हैं क्यूँ की करते हैं ना वे इसमें है ओ आ एक ये कहता है हाँ ना ये कहता है ये तो शब्द लिखेगा के ये हाँ ना गज है ये गज शब्द है शब्द ये है मात्रावेश में है गज है लवज बोला जाए गज सांस है जब अपने बोलते हैं ना तो है ये जुबान गज है अक्सर इसमें आज नहीं जबान ना हो तो अपन कैसे बोले जबान है न जबान तो गज है और अक्षर ये हाथ चार अंगुली है तो अपन आवाज करते हैं जब गडर राज घोड़ा गज राजुमे रंगा राग गला आवाज नहीं टूटा शब्द आ रहे हैं जोड़ जोड़ के घन गो रो रस मोर झे नहीं सूर झे नहीं बादल सांस कम है तो भगवान की देन है सांस लेना पड़ता है उसकी घाव रखे हैं गढ़ घोड़ा गजराज राज घुमे दो बातें होगी गढ़ घोड़ा गजराज राज घुमे अब सांस ले लो दो बातें आई दो है कि चार पांव होते कि उगत सूर्य विषकत कवल सूर्य उदेवता उगत विषकत विशकत कवल सूर्य नरसेव करंत तादीछे मुख लोचने तो पात्र पाप झड़ंत आठ इनके शब्दों की अर्थ है और आठ वचन आए हैं उसमें चार घाव है इनके दोहे के चार घाव है पांच चार हैं उसमें एक साहस बोलना चाहे सोरठ पद्म नागणी जब छेडूं जब खाए मुंह मूंगे हिलियो मृगलो हाग पड़े जर जाए दोहा है। शेर का चार पांव तो एक सांस कह सकता है गाया जाए तो उसमें दो सांस में गा गानों पड़े गज है तो जबान है लव ये हाथ है सांस है इसमें है जो अपना फेफड़ा है ना आवाज हवा तो इसमें फेफड़े की हवा है खांस लिया सांस और सांस इसमें कहते आ आरा और ओ ओहरा हम कहते हैं आना और जाना हमारे बोल भाषा में गज आनो जानो है अग अन जाने को रोकी भैया छड़का चा, नहीं आ, लगना चाहिए पूरा आवाज़ आना चाहिए साफ़ साफ़ गज की मालूम नहीं पड़े और गज की मालूम किसको को कहनी चाहिए ढोलक वाले को में? बहुत सारे बात हैं। <laughs> दुनिया है दुनिया भर का दे सकते हैं इसको इशारा दे सकते हैं इसको।, इसको ये मत कहो ये कहो इसमें हाथों से कहूंगा कि ये कहो ये मत कहो इसको कह सकता हूं <laughs> अच्छा वो जो लहर कही थी हाँ <laughs>